श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्क अथ चत सप्तमोध्याय भगवान की अग्रपूजा और शिष्यपाल का उद्धार श्रीशुकवाच एवम् युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवद विभो कृष्णसानुभाव तम श्र्वाीतस्तम ब्रवीत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर् जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले युधिष्ठिवाच यो ये शुस्त्रैलोक्य गुरुव सर्वे लोक महेश्वरा वह ते दुर्लभ लब्धवाम श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं स भवान अरविंदाक्षो दीना समान धत्तेनुशासनम भूम तदत्यंत विडंबनम अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति ऐसी स्थिति में हैं तो हम दंड के पात्र परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है न ही कश्याद्वितीय ब्रह्मण परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो हसते च यथारे जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो ह्रास ही क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा है न वै तेजित भक्ता नाम ममाहमित माधव तम बवेती चनाधि पशु नीवे किसी से पराजित न होने वाले माधव यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा इस प्रकार की विकारयुक्त भेदबुद्धि तो पशुओं की होती है जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है शीशु कुवाच इतक्त यज्ञे काले भभ्रे युक्तान् सरित कृष्णानुमोदित पार्थो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार कहकर धर्मराज दृष्टि ने भगवान श्रीकृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया दैपायनो भरद्वाज सुमंतुर्गौतमोषि वशिष्ठ शन खंडो मैत्रेय कवशस्थित उनके नाम ये हैं श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासदेव भरद्वाज सुमंत गौतम अशित वशिष्ठ च्यवन कण्व मैत्रेय कवचित्र विश्वामित्रवामदेव सुमति अथर्वा कवशपो धर्म विश्वाम वाम सुमतिर्जयणि क्रत हो वैसंपायन अथर्वा रामो पैलपराशरो गर्गो वैशंपायन चथर्वा कश्यपोधम्यो रागवासुरी वीतिहोत्रो सुमति छन्दीरसोतव्रण विश्वाम दिवसुमती जैमीन क्रतुपैलपराशर वैसंपायन अथर्वा परसुराम शुक्राचार्य आसुरी वीतिहोत्र मधु छंदा वीरसेन और अकृतवरण उपहूताचार्य द्रोण भीषम कृपा दे धृतराष्ट्र सहस्र तो विदुर इसके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य पितामह कृपाचार्य धृतराष्ट और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलवाया ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राजक्ष राजन यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा उनके मंत्री तथा कर्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके सब, सब वहाँ आए ततस्ते देव ब्राह्मणा स्वर्णला कृष्ठ त्र यथाम दीक्षया चक्रे नृप इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञभूमि को जितवाकर राजा युधिष्ठिर राजा युधिष्ठि को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी हेमाखिलोपकणा वरुण से यथा पुरा इंद्रादय लोकपालांबरता शगणा सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगा मुनियो यक्ष रक्षा सेगकिचारणा राज सहूता राजपत्न्य सर्वश्राजसूय शमीयुष्म पांडुसुत वही प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब, सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी शंकर जी इंदिरादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व विद्याधर नाग मुनि यक्ष राक्षस पक्षी किन्नर चारण बड़े बड़े राजा और रानियाँ ये सभी उपस्थित हुए राज सहूता राजपत् सर्वश राजसूँ समीजोश्मंडुसुत वई मेनिष्ण सेपपन्नमस्मृता अयाजयन महाराज याजका दिवर्चस राज विधिवत्चेतवामरा शब ने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसु यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधिपूर्वक राजसु यज्ञ कराया ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था सौते हन्यवनी पालो याजकान सदसपति महाभागान यथावस्माहित सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म को भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्पतियों का बड़ी सावधानी से विधिपूर्वक पूजन किया सदस्य सभा सद नाध्यगत छह देव सदा अब सभा सद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए जितनी मति उतने मत इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय ना हो सका ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा अर्तिश्रेष्ठ भगवान साई देवता सर्वाधे सकालाधनाधय यदवंशिरोमणि भक्तवस्थल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश काल धन आदि जितने भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी यही हैं यदात्मक इदम विश्व कृतवश्च यदात्त्मका अग्निराहुतो योगस्य योगस् यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है समस्त यज्ञ भी श्रीकृष्ण स्वरूप ही है भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं एकदात्मित जगत आत्मनात्मा श्रेय सम्यवती हम त्यज सभा सदों कहाँ तक वर्णन करूँ भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है वे अपने आप में ही स्थित और जन्म अस्तित्व वृद्धि आदि छह भाव विकारों से रहित है वे अपने आत्म स्वरूप, संकल्प से ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं विविधानी कर्मा सर्व धर्मादि धर्माद सारा जगत श्रीकृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप पुरुषार्थों का संपादन करता है कृष्णाय महते दीयता पर एवसेभूता आत्मनारण भवेत् इसलिए सबसे महान भगवान श्रीकृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है सर्वभूतात्मभूताय सर्वूतात्म भूतायदर्शन देताय पूर्णा दत्सान मिथ्यता जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभावरहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण को ही दान करें इतना सहदेव भूतुष्टि कृष्णानुभावित त्रुवा तुष्टभू सर्वे साधु साधमा परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे इतना कहकर वे चुप हो गए उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सतपुरुष उपस्थित थे सब ने एक स्वर से बहुत ठीक बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया श्रुवा द्विजय ऋतम राजा ज्ञावा हार्दम सभा समहर समर के प्रणय विफल ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभा सदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोद्रेक से विफल होकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की तत्दाव निप श्रेषा लोक पावनि सभार्य सात्य सकुटुम्बो वसहन अपनी पत्नी भाई मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज धर्मराजिष्ठि ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया वासो भी पीत कौशेयी भूषण स महाधनि अर्यता सुपूर्णाक्षनाशक समेक्षित उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सके एथम सभाजितम व्यक्ष सर्वे प्राजलोजना तो यज्ञ सभा में सभी लोग भगवान को इस प्रकार पूजित देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी इत्थम न सम्म्य दम घोष दुत्था कृष्ण गुणवर्णन जातम उत्प्य बाहु मिधमाह सदस्य मे संयन भगवते परुषाण्य भीत परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिष्यपाल यह सब देख सुन रहा था भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगे ईशोध्यलुदाल विद्य सभा सदों श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है यो यम पात्र विधाम सेष्ठा महामंधव बालभा सद सस्पत सर्वे कृष्णो यरे पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थन हैं इसलिए सदस्य पतियों आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है तपोविद्या व्रत धरान ज्ञान विद्वस्त कल्मशान परमरसिन ब्रह्म निष्ठान लोकपालय यहां बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रत ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप पापतापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परमर्षि ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं सदस्पति निक्रम्य गोपाल कुलपान सन यथा काम सपरयाम खत्म रहती यज्ञ के भूल चूक बतलाने वाले उन सदसपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है वर्णाश्रम कुर्वधर्म बहिष्कृत स्वरवर्न सपरिया न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम कुल भी इसका ऊंचा नहीं है सारे धर्मों से यह बाहर है वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है इसमें कोई गुण भी नहीं है ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है यजाति कुलम सप्तम सद्धिर पिता पान सस्व सपयाम खतम आप लोग जानते हैं कि राजा यजाति ने इसके वंश को श्राप दे रखा है इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं ब्रह्मि सेवितान्देश ब्रह्मवर्चस समुद्रम दुर्ग आश्रित बाध्यंते दस्य वह प्रजा इन सबने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्मवर्चस् के विरोधी वेद चर्चा रहे समुद्र में किला बनाकर रहते रहने लगे वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं एम आधि भद्राणी भासे नष्ट मंगल नोवाच किंचित भगवान यथा सिंह से परीक्षित सच पूछो तो शिषपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्रीकृष्ण को सुनाई परंतु जैसे सिंह कभी सियारन की हुआ हुआ पर ध्यान नहीं देता वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया भगवन् निंदनम सत् दुस्सह तत्सभा कर्ण पिधा निर्जग्मो सपन तस्पम परंतु सभा सदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिष्य को गाली देते हुए बाहर चले गए निंदा भगवत तत्परवा तथो नापैत य त्युखता परीक्षित जो भगवान की या भगवत भगवत्परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता वह अपने कर्मों से चित हो जाता है और उसकी अधोगति होती है तथा पांडो सुधा क्रुद्धा मत्स्य कह कृजया उदाजधा समुद्धस्थो शिषपाल जिघान सह परीक्षित अब शिषपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य केकय और संजय नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए तत चैद्य स्व जगृहे खग चरमढ़ी भरसे कृष्ण पक्षी जान राज सदस्य भारत परंतु शिषपाल को इससे कोई घबराहट न हुई उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपने ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा ताभदुत्था भगवान स्वाणिवार स्वयं रुषा थिरछ छुरां चक्रे नजहारा तो उन लोगों को लड़ते झगड़ते देखकर कर भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया शब्द प्यासे शिषपाले हते महान तस्यायि नो भूपा दुद्रगुणीत शिषपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए चैद्य देहोत्थित ज्योतिर्वासुदेव मुपाविशत पशता जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिष्यपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर कर भगवान श्रीकृष्ण में समा गया जन्मत्रया अनुगुणित भैर संरभया धिया ध्याय तन्मयताम जा भावो ही भव परीक्षित शिष्यपाल के अंतकरण में लगातार तीन जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया पार्षद हो गया सच है मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है ऋग्विभ्य सदत्भ्यो दक्षिणाम विपुलाम सर्वाण सम्य विधिवक्रेवृत में शिषपाल की सद्गति होने के बाद चक्रवर्ती धमरा धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक यज्ञांत स्नान और भृत स्नान किया साधिवा कृतम राज कृष्णो योगेश्वरे वा सकथिताम तिन्माचिता परीक्षित इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राज यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे ततो ततोज्ञाप्य राज्य सामंत्य स्वुर देव की सुत इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी थर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा की वर्णित तदुपाख्या मजा वैकुंठवासिन पुनः पुनः परीक्षित मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सातवें स्कंध में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को शनकाद ऋषियों के साथ से बार बार जन्म लेना पड़ा था राजसूयावभृत्यन स्ना तो राजा यधिष्ठि ब्रह्मचत्र छत्र सभा सुशुभे सुररा दिव महाराज युधिष्ठिरु का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियो की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे राजा सभा जिता सर्वे सुरमाखे चराह कृष्ण क्रतु प्रशंसन सुधामजुर्मुधाम राजा युधिष्ठिर ने देवता मनुष्य और आकाशचार्यों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्रीकृष्ण एवं राजस्वी यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए दुर्योधनमृत पापम कलीम खुरकुलामयम यो न से हे श्रीएम परीक्षित सब तो सुखी हुए परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल उज्ज्वल राज्यलक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था या इधम कृत ये विष्णु कर्मचैद्यवधाक राजमोक्षम च चर्वपाप प्रमुच्यते परीक्षित जो पुरुष भगवान श्रीकृष्ण की इस लीला का शिष्पाल जरासंधवध बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा वह समस्त पापों से छूट जाएगा इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम सहितायाँ दसमस्कंधे उत्तरार्धे शिष्पालधो नाभ चतुसप्तमोध्याय